श्री देवी भागवत दसवा स्कंध सारुचिस उत्तम तामस रैवत और चाक्षुष नामक मनुओं का वर्णन सोनक जी ने कहा जी आपने जैसे प्रथम मनवंतर का उपाख्यान सुनाया है वैसे ही अन्य तेजस्वी मनुओं के प्रसंग भी सुनाने की कृपा कीजिए सूर्य कहते हैं सोनक इसी प्रकार आद्य स्वयंभु मनु की उत्पत्ति का प्रसंग सुनकर अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा था वे परम ज्ञानी मुनि भगवती के परम रहस्य को भली भांति जानते हैं नारद जी ने कहा सनातन प्रभो मुझे मनुओं का प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए भगवान नारायण कहते हैं महा अभी इन प्रथम स्वायंभू मनु की कथा सुनाई है जिन्होंने भगवती की आराधना करके निष्क राज्य भोगा था उनके प्रियव्रत और उत्तान नामक दो महातेजस्वी पुत्र हुए राज्य का पालन पा करने वाले उन दोनों मनु पुत्रों की भूमंडल पर बड़ी ख्याति हुई विद्वान पुरुष स्वरुचिस मनु को द्वितीय मनु कहते हैं ये अमित पराक्रमी श्रीमान सार्वजिश मनु प्रिय के पुत्र हैं। संपूर्ण प्राणियों का प्रिय करने वाले ये मनु जमुना के तट पर रहकर सूखे पत्तों के आहार पर तपस्या करने लगे भगवती की मृणमयी मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक उनकी उपासना करने लगे तात वन में रहकर कर बारह वर्षो तक तपस्या करने के पश्चात हजारों सूर्यो के समान तेज से संपन्न देवी इनके सामने प्रकट हो गई उस समय अपने उत्तम का का पालन करने वाली उन देवेश्वरी ने मनु मनु द्वारा किए गए के प्रभाव से संतुष्ट होकर को संपूर्ण राजा बना दिया उस समय से ऐसी प्रथा ही प्रचलित हो गई कि प्राय सभी लोग भगवती को जगतधात्री और तारणी मानकर उनकी उपासना करने लगे इस प्रकार स्वरोचिस मनु ने देवी की आराधना करके संपूर्ण से रहित राज्य प्राप्त कर लिया, धर्म की विधिवत की विधिवत स्थापना और अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानकर वे उनकी रक्षा करने लगे। तदनंतर अपने मन्वंतर काल पर्यंत राज्य भोग कर वे स्वर्ग को चले गए इसके बाद प्रियव्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए वे गंगा के तट पर तपस्या में संलग्न हो निरंतर भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जप करने लगे तीन वर्षों तक उपासना के पश्चात उन पर भगवती की कृपा हुई उन्होंने भक्त मन से उत्तम स्तोत्र का पाठ करके श्री देवी स्तवन करने के प्रसाद स्वरूप निष्कंठक राज्य तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की राज्य से प्राप्त होने योग्य सुखों का भोग तथा तो युग के धर्मों का पालन करके श्रेष्ठ से जिस स्थान को प्राप्त कर चुके हैं उसी परम पद पर वे भी चले गए चौथे मनु का नाम तामस मनु हुआ उनके पिता प्रियव्रत थे नर्मदा के दक्षिण तट पर इन्होंने जगन्मयी भगवती जगदम्बा की उपासना की भगवती माहेश्वरी के काम बीज मंत्र का इन्होंने जप किया आश्विन और चैत्र के नवरात्र में ये देवी की उपासना करते रहे इन्होंने उत्तम स्तोत्रों का पाठ किया इनके इस सत्य प्रयत्न से कमल के समान नेत्रों से अनुपम शोभा बढ़ाने वाली देवी संतुष्ट हो गई उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांतिपूर्वक निष्कंटक विस्तृत राज्य भोगा अपनी भार् के उदर से बड़े ही पराक्रमी शूरवीर दस पुत्रों को उत्पन्न करके ये स्वयं उत्तम लोक के निवासी हुए